पुराण शिवपुराण पर संहिता ऋषि बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है यह हमें बताइए सूर्य जी ने कहा ब्रिजो मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं तुम सब लोग सुनो वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और सूक्ष्म लिंग सकल पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं दूसरा कोई नहीं जानता पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात है उन उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनमें स्वयंभूलिंग प्रथम है दूसरा बिंदुलिंग तीसरा प्रतिष्ठित लिंग चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर, नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं ज्ञानीजन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं उस लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है सोने चांदी आदि के पत्र पर भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें ऐसा बिंदुनाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके सोलह उपचारों से उनकी पूजा करे ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्रपूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है किंतु वह प्राकृतिक लिंग है इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है